भागवत श्रीमद्भागवहापुराण चतलोकत अहमेवासमेवाग्री न सत्परम पश्चाद यदिच योग वशिष्येत सोस्म्य हम ऋतीथेत न प्रतीजेत चात्म तद्दात्मनो मयां यथा यथातम यथा यहां भूतानि भूते वचे प्रवेशान्य प्रविष्टानि तथा ते शूनते स्वहमेदिज्ञास तत्विज्ञाससुनात्मन अन्वय व्यतिकाभ्या सृष्टि के पूर्व कवल मय हिम मै था मेरे अतिरिक्त न स्ूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ वास्तव में न होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है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 प्रवेश नहीं भी करते वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। यह ब्रह्म नहीं यह ब्रह्म नहीं इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है यह ब्रह्म है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है